अध्याय पंद्रह ब्रह्मचारी अशोक कृष्ण मां की अंतिम बीमारी के समय एक दिन सुबह मैं मां का दर्शन करने गया उस समय कमरे में कोई नहीं था मां सबसे दक्षिण की ओर के कमरे में थी उस समय कुछ दिनों से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक थी दिन के समय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 ने कहा हां बेटा अत्यंत दुर्बल हो गई हूं लगता है इस शरीर से ठाकुर को जो कराना था सब पूरा हो गया है अब मन सब समय उनको चाहता है दूसरा कुछ भी और अच्छा नहीं लगता यही देखो ना राधू को कितना चाहती थी इसकी सुख सुविधा के लिए कितना कुछ करती थी लेकिन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 यह विश्वास होता है मां ने कहा ठाकुर ही एकमात्र रक्षक हैं यह हमेशा याद रखना यह भूलने से ही सब कुछ व्यर्थ है आज जो तुम्हारे घर द्वार की बातें मां की बातें मैंने यह सब पूछी जानते हो क्यों पहले गणेन के मुंह से तुम्हारे पिता के मरने की खबर सुनी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 उसे सत पथ पर चलने में विशेष बाधा नहीं आएगी मां की सेवा करना सभी के लिए उचित है विशेष रूप से जब तुम सबकी सेवा करने के लिए यहां आए हो तुम्हारे पिता यदि रुपया नहीं छोड़ गए होते तो तुम्हें रुपया कमाकर मां की सेवा करने को कहती ठाकुर की इच्छा से उन्होंने तुम्हारे लिए कोई झंझट नहीं रखा केवल इसका थोड़ा सा बंदोबस्त और देखभाल करने से ही हो जाएगा कि स्त्री के हाथों रुपया नष्ट ना हो जाए तुम्हारे लिए यह क्या कम सुविधा की बात है रुपए का जुगाड़ मनुष्य सच्चाई से नहीं कर पाता है यह मन को अत्यंत मलीन कर देता है इसीलिए तुम्हें कहती हूं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 ऐसी बात कभी मत सोचना कब किस कोने से निकलकर तुम्हारा गला दबोच लेगा तुम समझ भी नहीं पाओगे विशेष रूप से तुम लोग कलकत्ते के लड़के हो रुपए लेकर खेल करना तुम लोग जानते हो जितनी जल्दी हो मां की व्यवस्था करके कलकत्ते से भाग जाओ और मां को यदि किसी तीर्थ स्थान में ले जा सको तो दोनों लोग मां बेटे का संबंध भूलकर भगवान को ठीक ढंग से पुकारना इस शोक की घड़ी में मां के मन में बहुत कष्ट है इसीलिए ऐसा करने से ठीक रहता तुम्हारी मां की भी तो अधिक उम्र हो गई है उन्हें खूब समझाना यही सब बातें मां के साथ करना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 वे भगवान के पथ पर जाने में बाधा दें तो दूसरी बात है अपनी मां को एक बार यहां ले आओ ना, देखूंगी वे कैसी हैं यदि ठीक समझूंगी तो दो एक बातें कह दूंगी लेकिन सावधान मां की सेवा कर रहा हूं ऐसा सोचकर विषयों में मत डूब जाना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 लेकिन आपकी अस्वस्थता को देखकर मुझे लाने की इच्छा नहीं हो रही है मां नहीं, नहीं एक दिन ले आओ कितने ही लोग तो आते हैं और फिर शरीर तो दिनों दिन खराब होगा ही जितनी जल्दी हो सके ले आओ सुबह के समय शरीर ठीक रहता है सुबह क्या नहीं ला सकते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 क्या होगा यह सब सोचकर बहुत भय लगता है मां ने कहा क्यों ये राखाल वाखाल यह सब लड़के तो हैं यह क्या कम है तुम तो राखाल को बहुत चाहते भी हो उससे पूछ लेना और पूछकर भी क्या करोगे अधिक प्रश्न करना भी ठीक नहीं एक चीज ही पचा नहीं सकते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 इनका चरित्र अपने नेत्रों के सामने रखना इनकी सेवा करना और हमेशा यह सोचना कि मैं किसकी संतान हूं किसके आश्रित हूं जब भी मन में कोई कुभाव आए मन से कहना उनकी संतान होकर क्या मैं ऐसा काम कर सकता हूं देखोगे मन में बल पाओगे शांति पाओगे